बारह में लंबा माँ का प्यार ग्लेंडा एर्मोंड वो एक विशेष रात थी माँ मिलने आई थी माँ द्वारा लाए अदरक के मीठे केक से फ्रेडरिक फ्रेडरिक का पेट भरा हुआ था जैसे ही फ्रेडरिक माँ की गोद में बैठा उनकी गर्माहट और उनके गुनगुनाने की आवाज़ मोमबत्ती से रोशन रसोई में भर गई फ्रेडरिक ने सोचा कि जब वो माँ और दादी माँ बेटसी दादी माँ बेटसी के साथ था तो वो कितना खुश था अब वो उनसे बहुत दूर मालिक के घर में रहता था पर रसोई बनाने वाली बूढ़ी आंटी कैटी उसका देखभाल करती थी जब माँ ने गाना बंद कर दिया तो काम करती हूँ इसलिए मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाऊंगी क्यों मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ फ्रेडरिक ने पूछा नहीं बेटा वो जगह बहुत दूर है कितनी दूर उसने पूछा बारह मील दूर पर आप तो वहां से चलकर आई है माँ वो मेरे लिए बहुत दूर नहीं है माँ ने कहा जिस तरह से मैं चलती हूँ मैं उस यात्रा को छोटा बना देती हूँ माँ मुझे बताओ कि तुम कैसे चलती हो माँ बताओ कि तुम उस दूरी को कैसे छोटा करती हो फ्रेडरिक ने माँ की फ्रेडरिक ने माँ की ओर देखा जब वो अपने बेटे को देखकर मुस्कुराई तो उनकी आंखों में मोमबत्ती की रोशनी झलक रही थी मेरे लिए हर मील विशेष होता है फ्रेडरिक हर मील कुछ अलग करने के लिए होता है अब फ्रेडरिक का पसंदीदा हिस्सा आया पहला मील किस लिए होता है माँ उसने पूछा पहले मील में मैं भूलने की कोशिश करती हूँ उत्तर दिया तुम क्या भूलती हो मैं भूलती हूँ कि मैं कितनी थकी मैं अपनी पीठ का दर्द भूलती हूँ और अपने हाथों और पैरों का दर्द भी मैं भूल जाती हूँ कि मैंने आज पूरे दिन काम किया है और कल जल्दी सुबह मुझे फिर खेतों में काम करना होगा और जब भूलना खत्म हो जाता है फिर मैं याद करना शुरू करती हूँ दूसरा मील याद करने के लिए होता है दूसरे मील में आप क्या याद करती हैं माँ फ्रेडरिक ने पूछा मैं तुम्हें याद करती हूँ फ्रेडरिक मैं याद करती हूँ कि तुम्हें गिलहरियो का पीछा करना पसंद है मैं याद करती हूँ कि तुम कैसे अपना खाना खाते हो मैं याद करती हूँ कि तुम्हें कैसे सवाल पूछना पसंद है फ्रेडरिक हंसा फिर माँ ने उसे अपने पास खींच लिया मैं यह याद करके इतनी खुश होती हूँ कि तुम मेरे बेटे हो उन्होंने कहा फ्रेडरिक उठ बैठा और उसने अपने सीनों को फुलाया मैं हेरियट बेली का बेटा हूँ याद रखना कि जब आंटी कैटी तुम पर गुस्सा हो माँ ने चुपचाप कहा फिर उन्होंने ऊपर देखा और आंटी कैटी को रसोई के ऊपर चलते हुए सुना आप और क्या याद करती हैं माँ फ्रेडरिक ने पूछा मैं आवाज़ों को याद करती हूँ माँ ने क्या तीसरा मिल आवाज़ों को याद करने के लिए होता है फ्रेडरिक ने पूछा हाँ माँ ने रात की आवाज़ों को सुनने के लिए आप क्या सुनती हैं माँ मैं झिंगुरों को चहचाहते हुए और उल्लुओं को उल्लुओं को कूटिंग करते हुए सुनती हूँ और पेड़ों पर जानवरों की सरसराहट को सुनती हूँ क्या आप चीज़ों को समझती हैं हाँ फ्रेडरिक माँ ने हुए कहा जब मैं रात की आवाज़ों को सुनती हूँ तो मुझे यह वाक्य सुनाई देता है देखो हैरियट ऊपर देखो क्या फिर चौथे मील में आप ऊपर देखती हैं? फ्रेडरिक ने पूछा माने सिर हिलाया हाँ तब मैं ऊपर देखती हूँ कितने उन्हें गिनना मुश्किल होगा कभी कभी मैं उन सभी को अपने सामने फैला हुआ पाती हूँ कभी कभी वे पेड़ों की पत्तियों के बीच में से मुझे झपकी मारते हैं मैं सितारों को देखती हूँ और दिल अचरत से भर जाता है आप किस बारे में अचरज करती है फ्रेडरिक ने पूछा पांचवा मील में भगवान के बारे में सोचते हुए बिताती हूँ उस भगवान के बारे में जिसने चांद सितारों और जानवरों को बनाया और तुम्हें और मुझे भी माँ हाँ फ्रेडरिक भगवान ने हमें गुलाम क्यों बनाया भगवान ने हमें गुलाम नहीं बनाया फ्रेडरिक हम सभी भगवान के ही बच्चे हैं जल्द ही एक बेहतर दिन आएगा आपको कैसे पता फ्रेडरिक ने पूछा क्योंकि मैं प्रार्थना करती हूँ माँ ने उत्तर दिया अब छठा मिल छठा मिल प्रार्थना करते हुए बिताती हैं फ्रेडरिक ने हाथ जोड़कर कहा मैं प्रार्थना करता हूँ माँ चाचा इशहाक ने मुझे प्रार्थना सिखाई है जब मैं एक बच्ची थी तब चाचा इसाक ने मुझे भी वो प्रार्थना सिखाई थी वो बुद्धिमान हैं और बूढ़े हैं वो अफ्रीका में पैदा हुए थे अफ्रीका कहाँ है फ्रेडरिक ने पूछा बहुत दूर माने ने कहा वो चलकर जाने के लिए बहुत दूर है हाँ मेरे लिए भी माने ने हंसते उसके लिए एक विशाल समुद्र को पार करना होगा समुद्र कितना चौड़ा है फ्रेडरिक ने पूछा वो मापने के लिए बहुत बड़ा है क्या अफ्रीका के लोग स्वतंत्र हैं वे स्वतंत्र हैं लेकिन अफ्रीका में भी जीवन काफ़ी कठिन है जब लोग स्वतंत्र होते हैं तब उन्हें कड़ी मेहनत से भी थकान नहीं होती है यही मैं प्रार्थना करती हूं फ्रेडरिक मैं प्रार्थना करती हूं कि एक दिन हम सभी स्वतंत्र हों और प्रार्थना करने के बाद मेरा गाने का मन करता है सातवां मिल गाने के लिए होता है फ्रेडरिक ने कहा आप क्या गाती हैं मामा उदास गीत या खुशी के गीत मां ने जवाब दिया मेरा दिल जो महसूस करता है मैं वही गाती हूँ गाने से मेरी आत्मा हल्की होती है तहे गीत खुशी का हो या गमगी और जब मेरी आत्मा हल्की होती है फिर मैं आठवां मील चलने के लिए तैयार होती हूँ आठवें मील में आप क्या करती है माँ फ्रेडरिक ने पूछा आठवां मील मुस्कुराने के लिए होता है मैं खुशी की चीज़ों के बारे में सोचती हूँ मैं अच्छे खुशहाल समय के बारे में सोचती हूँ किस खुशहाल समय के बारे में माँ मक्का की कटाई का समय जब हम फसल काटने के एक काटने के लिए एक दूसरे की मदद करने के लिए एक खेत से दूसरे खेत में जाते हैं हम देखते हैं कि कौन सी टीम सबसे तेजी से कटाई करती है और मक्का का सबसे बड़ा पहाड़ बनाती है तुमने अपने जीवन में मक्का का इतना ऊँचा ढेर कभी नहीं देखा होगा कितना ऊँचा फ्रेड्रिक ने पूछा उसे मापना बहुत मुश्किल होगा माने का लेकिन वो दिल हल्का करने हंसने और मजाक करने का भी समय होता है फिर काम खत्म कबूतर के पंख का नाच फ्रेडरिक उन नामों को सुनकर हंसा चलो तुम्हे नाचते हुए देखते हैं मिस्टर माने कहा आओ आज मैं तुम्हें कबूतर के पंख वाला नाच दिखाऊंगी वे उठे और मोमबत्ती की रोशनी में रसोई में नाचने लगी मां ने अपनी लंबी बाहों को फड़फड़ाया और फ्रेडरिक ने अपनी छोटी बाहों को हिलाया मां ने फ्रेडरिक को ऊपर उठाया और उसे गोल गोल घुमाया फिर उसे नीचे रखने से पहले अपने सीने से लगाया फ्रेडरिक जानता था कि वो आखिरी मील के करीब पहुंच रहे थे और मां जल्दी वापस चली जाएगी इसलिए वो आखिरी मील के बारे में नहीं पूछना चाहता था उसे लगता था कि अगर वे नाचते रहे और उसने कभी नहीं पूछा तो फिर उसकी माँ कभी भी वापस नहीं जाएगी जैसे ही माँ ने उसे वापस कुर्सी पर रखा माँ ने धीरे से पूछा क्या तुम जानते हो कि नवा मील किसके लिए है फ्रेडरिक धन्यवाद देने के लिए है बिल्कुल सही मैं अपने जीवन के लिए और अपनी अच्छी सेहत के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ मैं तुम्हारे लिए भी भगवान को धन्यवाद देती हूँ फ्रेडरिक तुम्हें देखकर मुझे आशा मिलती है तो फिर दसवां मिल आशा के लिए होता है हाँ फ्रेडरिक मुझे तुमसे आशा है मुझे आशा है कि एक दिन हम लोग एक परिवार जैसे साथ साथ रहेंगे तब हम स्वतंत्र होंगे माँ जब हम स्वतंत्र होंगे तो क्या होगा फ्रेडरिक जम्माई लेते हुए फ्रेडरिक ने जम्माई लेते हुए पूछा देखो तुम ग्यारहवें मिल के बारे में बात कर रहे हो वो सपने देखने का मिल है मिल है मैं स्वतंत्र होने का सपना देखती हूं तब हमारे पास अपनी जमीन होगी और हम अपने लिए काम करेंगे तब कोई गुलाम या मालिक नहीं होगा हम खुद अपने मालिक होंगे क्या आप मेरे बारे में भी सपने देखती हैं माँ हाँ फ्रेडरिक मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में सपने देखती हूं तुम बहुत स्मार्ट हो और एक दिन तुम बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण काम करोगे लेकिन अभी तुम्हारे बिस्तर पर लेटने और सोने का समय है मैं थका नहीं हूँ फ्रेडरिक ने कहा मुझे पता है लेकिन माँ को वापस लौटने की शुरुआत करनी होगी माँ ने एक बार फिर फ्रेडरिक को अपने गले लगाया और अपने पास उसके पास गई जहां वो फर्श पर सोया था फ्रेडरिक लेट गया माँ ने घुटने से ढक दिया फ्रेडरिकारी थी पर आखिरी माँ मा ने जवाब दिया फिर वो उसके गाल को चूमने के लिए नीचे झुकी बारहवा मील प्यार के लिए होता है जब मामा चांदी रात में बाहर निकली तब तक फ्रेडरिक सो चुका था जब वो अगले सुबह उठा तो फ्रेडरिक बाहर दौड़ा और सड़क पर गया जिससे उसकी माँ वापस लौटी होगी अपनी उदासी में वो अभी भी अपनी माँ की उपस्थिति को महसूस कर सकता था उसने उन सभी बातों के बारे में सोचा जो माँ ने कही थी माँ ने उससे कहा था कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनकी वो गिनती या माफ नहीं कर सकता था आसमान में अनगिनत तारे थे और समुद्र बहुत चौड़ा था और मक्का का पहाड़ बहुत ऊँचा था लेकिन एक चीज़ थी जिसे वो माप सकता था फ्रेडरिक अपने दिल में जानता था कि उसकी माँ का प्यार बारह मील लंबा था अंत के शब्द फ्रेडरिक ने अपनी आजादी ठीक वैसे ही हासिल की जैसे उसकी मां को उम्मीद थी गुलामी से बचने के बाद उसने अपना अंतिम नाम बेली से बदलकर डगलस कर लिया ताकि उसके पूर्व मालिक के लिए उसे ढूंढना मुश्किल हो जाए फ्रेडरिक डगलस ने अंततः अन्य दासों की स्वतंत्रता के लिए काम किया और एक प्रसिद्ध लेखक और सार्वजनिक वक्ता बना जिसने गुलामी के खिलाफ अपनी आवाज उठाई गुलामों की आजादी के बारे में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के साथ चर्चा करने के लिए वो कई बार व्हाइट हाउस गया जब अंत में दासता समाप्त हुई तो डगलस महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई में शामिल होगी हालांकि डगलस की मां अपने बेटे को बड़ा होते देखने के लिए जीवित नहीं रही लेकिन वो जानता था कि मां को उस पर गर्व होगा पढ़ना सीखा हो हेरियड बैली शब्दों के साथ बहुत चतुर थी और वो उपहार उन्होंने अपने बेटे को भी दिया शायद उन कीमती रात की यात्राओं के दौरान जब वो फ्रेडरिक से मिलने आती थी अपनी आत्मकथा में डगलस ने लिखा की माँ ने उन्हें एक शक्तिशाली सबक सिखाया कि वो कोई बच्चा नहीं था बल्कि किसी का बच्चा था मां के प्यार ने फ्रेडरिक डगल को यह विश्वास दिलाया कि वो गुलाम बनने के लिए पैदा नहीं हुआ था बल्कि वास्तव में कोई महान काम करने और उल्लेखनीय जीवन जीने के लिए पैदा हुआ था समाप्त